जब आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं तब भी सीढ़ी क्या चढ़ते हैं छोटी छोटी छलांग लेते हैं बीस हिस्सों में बांट देते हैं कोई आदमी बीस हिस्सों की सीढ़ी को इकट्ठी छलांग लेता है, एक छलांग में बीस सीढ़ियों वाले हिस्से को कून जाता है अगर हम कहना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि वह आदमी बड़ी सीढ़ी बनाता है छलांग कहना चाहे तो कोई अड़चन नहीं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 वो जो अलग निरंजन है उसका कोई नाम नहीं वो जो अकाल है वो समय के बाहर है पर नाम स्मरण करो पहले ओठ से नाम स्मरण करो ये पहली सीढ़ी फिर ओठ को बंद कर लो फिर कंठ से नाम स्मरण करो ये दूसरी सीढ़ी फिर कंठ से भी छोड़ दो फिर हृदय से स्मरण करो ये तीसरी सीढ़ी फिर हृदय से भी छोड़ दो फिर अजप अजाप हो जाए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 और फिर भी जब मैं चैतन्य पर बोलूंगा तो कहूंगा कि चैतन्य बिल्कुल ठीक कहते हैं सीढ़ियों से भी पहुंचा जा सकता है लेकिन अभी उसे मत उठाएं क्योंकि उसे उठाने से लाह्य को समझने में कोई सुगमता ना होगी उसे भूल जाए उसे बिल्कुल ही भूल जाए लाह्य को समझने बैठे हैं तो छलांग की बात ही पूरी समझ लें नहीं तो हमारा मन ऐसा करता है जब मैं छलांग की बात समझाने बैठता हूं तब आप सीढ़ियों की बात उठाते और जब मैं सीढ़ियों की बात समझाने बैठता हूं तब आप छलांग की बात उठाते आप चूकते हैं बेईमानी है वो मन की क्योंकि जब मैं कहता हूं कीर्तन करो तब आप कहते हैं कीर्तन से क्या होगा और जब मैं कहता हूं सब फेंक दो नाम वगैरह जला दो तब आप कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि कीर्तन से होगा ना आपने वो किया ना आप ये करेंगे आप अपना बचाव खोजते चले जाएंगे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 इन माई लार्डस हाउस बहुत कक्ष है मेरे प्रभु के मकान में और एक एक कक्ष इतना बड़ा है कि एक कृष्ण के लिए एक बुद्ध के लिए एक महावीर के लिए एक लाओ के लिए और इस तरह के हजार लोग हों तो उनके लिए एक कक्ष काफी है एक एक के लिए वो सभी कक्ष प्रभु के मंदिर के कक्ष लेकिन जब मैं तुम्हें लाओसे के कक्ष का दरवाजा बताऊं तब तुम ये मत कहना कि दरवाजा तो लाल रंग का है कल जो कक्ष का आपने दरवाजा दिखाया था कृष्ण का वो तो पीले रंग का था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 वह भीतें छलांग लगाने में पता नहीं हाथ पर न टूट जाए वो भी कम से कम सीढ़ियां तो उतरे हुए वहीं पहुंच जाएंगे थोड़ी देर अबेर लेकिन बैठे ना रह जाए क्योंकि बैठने वाला कभी नहीं पहुंचेगा और ये भी मैं नहीं कहता कि हर कोई छलांग लगा जाए क्योंकि जिसका मन लगाने का ना हो वो न ही लगाए क्योंकि जरूरी नहीं कि छलांग से पहुंचे ही हाथ पैर भी तोड़ ले सकता है ये जरूरी नहीं है कि, कि छलांग लगाने में कोई गौरव है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 नहीं निश्चित कर ले अपने को समझ लें मैं तो न मालूम कितने मार्गों की बात किए चला जाऊंगा आपको जो दरवाजा आपने जैसा लगे आप उसमें प्रवेश कर जाना आप इसकी फिक्र मत करना कि आगे के दरवाजे को और समझ लें आपको जो भी समझने जैसा लगे वहां से चुपचाप प्रवेश कर जाना और आखिर में मंदिर के बीच में पहुंच के आप पाएंगे कि और दरवाजों से प्रवेश किए लोग भी वहीं पहुंचे किस दरवाजे से पहुंचे हैं आप ये मंदिर के अंतर्गृह में पहुंचने पर कोई नहीं पूछता कि आप किस दरवाजे से आए, बाएं से आए कि दाए से आए छलांग लगा के चढ़े थे सीढ़ियां की सीढ़ियां आसानी से चढ़े थे मंदिर के भीतर पहुंचकर प्रभु की प्रतिमा के निकट पहुंचकर कोई आपसे हिसाब नहीं पूछेगा कि आप धीमे आए, तेजी से आए एक एक सीढ़ी चढ़े दो दो सीढ़ियां छलांग लगाई कून कर आ गए क्या किया कोई नहीं पूछेगा न आप ही याद रखेंगे कि आप कैसे आये मंजिल पे पहुंच गया यात्री तत्काल भूल जाता है मार्ग को मार्ग तभी तक याद रहता है जब तक मंजिल नहीं है ये सवाल न उठाएं इससे से को समझने में कठिनाई पड़ेगी और इससे चैतन्य या मीरा को समझने में कोई सुविधा ना होगी से को समझने चले हैं तो पूरा का पूरा आत्मसात हो जाएं उसकी बात समझे वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कुछ लोग उसके ही रास्ते से पहुंचे हैं कुछ लोग उसी के रास्ते से पहुंच सकते हैं आप में से भी कुछ होंगे जो उसी के रास्ते से पहुंच सकते हैं पूरी तरह समझ लें शायद आप ही वही हो तो वो रस आपके मन में बैठ जाए तो रास्ता बन जाए लेकिन हमारा मन सदा ऐसा होता है पहले मैं लोगों को शांत बैठकर ध्यान करवा रहा था तो वो मुझसे आके कहते थे कि इसमें तो कुछ होता नहीं बैठे रहते वही लोग ठीक वही लोग